पुराण विद्या इसका सदा गान करते हैं कि राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा तथा इतिहासिक पुरुष भी गंगा को भागीरती ही कहते हैं राजा भागीरथ के पुत्र शुरू हुए उनका पुत्र अधिकारी नाभाग हुआ जो बड़ा ही धर्मात्मा था नाभाग का पुत्र अमृष्ठा उसका पुत्र सिंधुद्वीप हुआ था सिंधुद्वीप का प वह महाबलशाली राजा था, उसका पुत्र रतुपर्ण हुआ, रतुपर्ण राजा नल का सुहृद और वीर था। दिव्य अक्षय विद्या में वह बड़ा चढ़ा था। पुरानों में दो नल हुए थे, ऐसा प्रजित है। राजा वीरशेन के पुत्र नल थे, दूसरे इस्वांग कुबन्स में उत्पन्न हुए थे। राजा रतुपर्ण के पुत्र सर्व हुए थे। सर्वकाम के पुत्र सुदास थे सुदास का दूसरा नाम हंसमुख था सुदास के पुत्र सुदास कहे गए हैं जो कलमाषपाद तथा मित्र सह नाम से प्रसिद्ध थे मात तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने इश्वंकु वंश को वृद्धि के लिए कलमाषपाद की ഭാര്യ ने अश्वक नामक पुत्र को उत्पन्न किया अश्वक का पुत्र उर्काम हुआ पुरकाम का पुत्र मूलक था मूलक के विषय में यह प्रसिद्ध है कि मूलक राम यानी परसुराम की डर से सदा स्त्रियों में निवास करता था समर्थ होने पर भी अपने कब्ज को स्त्रियों को पहनाए रखता था तथा स्वयं वस्त्र विहीन रहता था और स्त्रियों के वेश में रहता था राजा मूलक का पुत्र धर्मात्मा शत्रुत्व हुआ उसका � एडविड परम कांति वाला हुआ, उसके पुत्र प्रतापशाली कृत शर्मा हुए, उसके तेजस्वी विश्व महत हुए। उनके पुत्र राजा दिलीप हुए, उनका दूसरा नाम खटबांगत भी था। वे राजा दिलीप स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर केवल दो घड़ी तक जिंदा रहे, वे अपने सत्य बुद्धि एवं बल में तीनों लोगों को परास्त कर चुके थे। राजा रघु राजा के अज नाम के पुत्र पैदा हुए और अज राजा के अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ ईस्वां को वश में पैदा हुए राजा दशरथ के पुत्र भगवान रामचंद्र जी हुए भगवान राम परम धार्मिक थे सभी लोकों में वह प्रसिद्ध थे राजा दशरथ जी के तीन पुत्र और थे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न थे शत्रुघन ने लवला सूर को मारकर और मधु में घुसकर वहाँ पर मथुरा नाम की पुरी को बसाया। शत्रुघन का विवाह राजा जनक की पुत्री के साथ हुआ था। उनके सुभाव और सूरसेन नाम के दो पुत्र हुए थे। उन पुत्रों ने अपने पिता शत्रुघन के साथ मथुरा में राज्य किया। लक्ष्मण के चंद्रकेतु और अंगत नाम के दो पुत्र पैदा हुए। उन दोनों ने हिमवान पर्वत के सीमावर्ती प्रांत तक राज्य किया उनके बड़े पुत्र अंगत ने कारपथ देश में अंगदिय नाम का नगर बसाया और उनके छोटे पुत्र चंद्रकेतु ने चंद्रवका नाम की पुरी को बसाया था भरत जी के तक्ष और पुष्कर नाम के दो पुत्र पैदा हुए तक्ष ने अपनी तक्षशिला नाम की पुरी को और पुष्कर ने पुष्करावती नाम की पुरी को बसाया। इन दोनों की राजधानी गांधार देश में थी। जो पुरानों के जानने वाले विद्वान पंडित हैं, विराम जी के विषय में महात्म्य को प्रकट करने वाली पूर्ण योग कथाओं का, का गान करते थे। वे इस प्रकार कहते थे कि भगवान श्यामल वर्ण के हैं, लाल नेत्र वाले ह वे मुख वाले और मित भाषी हुआ थे। वे बहुत सुंदर छटा वाले थे। उनकी दोनों भुजाएं घुटनों को छूती थी उनका सिंह के समान विशाल कंधा था। उनके भुजदंड भी विशाल थे। राजा ने 10 हजार वर्षों तक राज्य किया। उसके समय राज्य में चारों तरफ रंग वेद, साम वेद और यजुर्वेद की सुंदर ध्वनियां उनके धनुष की परतंचा की आवाज बहुत कठोर थी। उनके राज्य में किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का दुख नहीं था। मनुष्यों में खूब खाओ पियो और खूब दान धर्म करो। इस प्रकार धूम मची रहती थी। उन भगवान राम ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्य के साथ निवास करके देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न कि� पुलस्तरिसी के वंश में पैदा होने के पापात्मा रावण का उद्धव्द किया था। दशरथ के पुत्र भगवान राम परम बलशाली तथा सर्व गुण संपन्न अपने आदित्य नेत्र से प्रकाशित थे। उन्होंने सूर्य और अग्नि को भी अपने तेज से शीन कर दिया था। परम प्रभावशाली राजा इश्वर को वंश में पैदा होने वाले भगवान राम न और फिर आप स्वर्ग को चले गए राम के लव और कुष नाम के दो पुत्र पैदा हुए उन दोनों का राज्य इस प्रकार था कुष ने एक कोशला नाम का एक प्रसिद्ध नगर बसाया उनकी राजधानी कुष अष्टली नाम से प्रसिद्ध थी कुष ने विंध्याचल पर्वत के सुंदर शिखर पर यह नगर बसाया था वीर लव ने श्रावस्ती नाम की पुरी को बसा� कुश के वंश का वर्णन अब मैं आपको बताऊंगा कुश के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए वे सभी अतिथियों का खूब आदर सत्कार करते थे वे अतिथि नाम से प्रसिद्ध हुए अतिथि के निषध नाम के पुत्र पैदा हुए निषध राजा के नल नाम के पुत्र पैदा हुए पुंड्रिक के शमधनवा नाम के पुत्र पैदा हुए शमधनवी के परम बलवान अहि नगु नाम के पुत्र पैदा हुए अहि नगु के परिपात्र नाम के पुत्र पैदा हुए परिपात्र के दल नाम के पुत्र पैदा हुए दल के वल नाम के पुत्र पैदा हुए वह वल राजा के अंगो के नाम बहुत धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए ओंक के वज्रनाभ नाम के शंखन नाम के पुत्र पैदा हुए शंखन के धूषितासव नाम के पुत्र पैदा हुए राजा धूषितासव के विश्वसह नाम के पुत्र पैदा हुए राजा विश्वसह के हिरुने नाव कौशल नाम के पुत्र पैदा हुए उनके वशिष्ट नाम के पुत्र पैदा हुए वे वशिष्ठ जी जैमिनी के पुत्र शिष्य रूप में पुकारे जाते हैं इन्होंने 500 संहिताओं का विधिब तय किया है विद्वान या गवल के जी ने इन्हीं से सांगूपान विद्याघैन की उनके पश्प नाम के पैदा हुए जो पश्प के ध्रुव नाम के पुत्र हुए जो पैदा हुए है ध्रुव के सुदर्शन नाम के पुत्र पैदा हुए सुदर्शन की अग्निवर्ण पैदा हुए अग्निवर्ण के शीघ्रक नाम के पुत्र पैदा हुए शीघ्रक मनु के पैदा हुए राजा मनु योग मार्ग के सहारे 81 युग में क्षत्रिय धर्म के पुनः प्रवतक रूप में प्रसिद्ध हुए मनु के परशुश्रुत पैदा हुए प्रशुश्रुत के सुसंधी नाम के पुत्र पैदा हुए सुसंधी के मर्ष नाम के पुत्र पैदा हुए इनको सहसवान नाम से भी पुकारते थे सहसवान के विश्वृतवान के पुत्र पैदा हुए विश्रुतवान के वृहदवल नाम के पुत्र पैदा हुए इसवांग वंश में पैदा होने वाले प्राय यही सब राजा हैं इस वंश के जो मुख्य मुख्य राजा थे उनका ही वर्णन किया है जो मनुष्य अदिति के पुत्र विवस्वान की इस सृष्टि का वर्णन जो भली प्रकार पाठ करता है अथवा सुनता है वह संतानवान होकर विवसवान के पुत्र मनु के साथ निवास करता है, जो मनुष्यों की भुजाओं को पुष्टि देने वाला है तथा श्राद्धों में पूजने योग्य पित्रों और देवगणों का वर्णन है, जो इसका पाठ करता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से छूटकर सुख समर्थी और दूगर आयु को प्राप्त करता है, विनष संतानवालु क वायु पुराण का 88 अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 89 अध्याय प्रारंभ व्यवस्था मनु के वंश का वर्णन सूत जी बोले हे ऋषि इसके बाद अब मैं आपको विकुक्षी के भाई राजा निमी के वंश का वर्णन करूंगा राजा निमी ने गौतम ऋषि के आश्रम के चारों तरफ जयंत नाम का एक सुंदर नगर बसाया वह नगर देवपुर के समान सुंदर और प्रसिद्ध था उन्हीं नीमी राजा के वंश में सत्तम जनक ने नेमी नाम के धर्मात्मा पुत्र को पैदा किया वे सभी के आदरणीय माने जाते हैं तेजस्वी राजा इसवांकु ने जिस प्रकार पुत्र को पैदा किया वह महर्षि वशिष्ठ के शाप से विदेह शरीर रहित हो गया